तो समझ में नहीं आएगी लेकिन वो लगभग 100 ग्राम तो जो बहुत बीमार हैं, उनको 100 ग्राम 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना उसमें 150 सौ चाय आती है 150 मिलीलीटर। तो उसका पाव कप मान लो ये बीमार बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों के लिए और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है तो आधा एक बार ले लिया आधा दूसरी बार ले लिया और जिस समय ले पेट खाली रहे